बस ख्या से चौदह के बाद <coughs> दो सौ चौदह प्रणाम चरण धरी माथा तीन प्रणाम चरणधरी प्रबंड सब सादर वंदे प्रबृद सब सादर वंदे जानी भाग्य बढ़ राहुल जानी जान भाग्य बढ़ राहु नंदे कुशल प्रश्न कई बार नहीं बारा कुशल प्रश्न कई बारा स्वामित्रन पे बैठारा स्वामित्रन पर बैठारा तेरी अवसर आए दो तेरी अवसर आए दो भाई, दे आए दो भाई। रहे देखन पुलवाई गई रहे देखन पुलवाई श्याम गौर मृदु बयस किशोरा श्याम गौर मृदु वयस किशोरा चन सुखद वे स्वचित चोरा तो चन सुखदे स्वचित चोरा सकल जब रघुपतिया आए सकल जब रघुपति आए स्वामित्र निकट बैठाए स्वामित्र निकट बैठाए सब सुखी देख दो भ्राता देखी दो दे भ्राता आरिविलोचन पुल गित गाता हरिविलोचन पुल गित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयवि देहु विदेहू विशेखी भयवि देहु विदेहू विशेखी प्रेम मगन मनु जानिन प करी विवेक धर वीर प्रेम मगन मनु जानिन को करी विवेक धर वीर भोले उमनिप नाय शुरू गद, गद गद गिराग बीर भोले मुनिपद नाय शिरो गद, गद गद गिराग राम चंद्र गी जय पवन सुत हनुमान की जय तो जब संतन की अब स्मरण करेंगे जनकपुरी है भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्री जनकपुरी में पहुंच गए एक अमराई में ठहरे हुए हैं उसकी सूचना जनक जी को मिली जनक जी उनसे मिलने के लिए विश्वामित्री जी से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं साथ में उनके मंत्री हैं सेनापति हैं विप्र लोग हैं परिवार के लोग हैं सब लोगों को साथ में लेकर के उनसे मिलने जाते हैं जब उनके पास पहुँचे तब किस प्रकार से मिलते हैं अब ये उसका पूरा वर्णन करते हैं माने जिन बातों को जानने की आवश्यकता है उनका वर्णन विस्तार से किया जाता है मैंने इतना विस्तार व्यक्त में नहीं है कि मैंने पद्धति किस प्रकार की है क्या नियम है उसका उल्लेख करने के लिए जो है वो शास्त्र निस्तार यहाँ पर कर दिया कहते हैं कीन प्रणाम माथा जनक आए उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों में सिद्ध करके उनको प्रणाम किया दीन आशीष मुदित मुनिनाथा मुनिनाथ विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया <coughs> महाराज जनक राजा हैं लेकिन मुनि विश्वामित्र उनके लिए प्रणम्य हैं पूज्य हैं इसलिए उनको प्रणाम करते हैं व्यवस्था इस प्रकार की कि ऋषि और मुनि समाज में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वे चिंतक हैं विचारक हैं स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने वाले और अपने आसपास के समाज को भी सम्मान दिखा करके कुछ इस स्तर को ले जाने वाले हैं इसलिए सबसे अधिक पूजनीय माननीय वही है में उनके साथ अपराध किया हुआ सबसे बड़ा अपराध है शास्त्र में पाप की दृष्टि से सबसे बड़ा पाप उनके साथ अपराध करना है उसके बाद फिर राजा की गिनती है राजा जो है वो समाज के रक्षक सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं सारी समाज के लिए प्रजा के लिए को भी पूजनीय है राजा पूजनीय है दर्शनीय है लेकिन जब राजा और विश्वामित्र जैसे मुनि ये मिले तब राजा का धर्म है कि विश्वामित्र को प्रणाम करें और जैसा कि मनुष्य प्रति में वर्णन है तो उस प्रकार से अपना सिर चुका करके उनके चरणों में रख करके उनको प्रणाम पूरी तरह से बुरी विनम्रता के साथ विश्वमित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया अभी थोड़ी कथा हुई है जब देखा कि विश्वामित्री जी अयोध्या पहुंचे थे महाराज जनक ने उनको जो है वो दंडवत प्रणाम किया उनको लेने गए वहां तक बाहर तक राजमहल के और वहां लेकर के अंदर आए तो वहां दंडवत उनको पूरे दंडवत प्रणाम किया लेकिन विश्वमित्री जी ने वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया ये स्थिति अलग अलग कुछ आंतरिक बातें हैं जिनके कारण यह अंतर हो गया यहां पर इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया अब विश्वामित्र जी वहां भगवान राम को लेने गए थे तो विश्वामित्र जी जब किसी से कुछ देने की बात होती है तब थोड़ा कठोर रहते हैं। वहां पर आशीर्वाद देकर के तो उनको निर्भय नहीं किया ये बता दिखाते रहे कि महाराज दशरथ डरे उनको आदेश दिया जाए तो पालन करें अगर उनको निर्भय कर दें आशीर्वाद दे करके तो वो कहें आपने आशीर्वाद तो है उन्हें काम हमको दे दिया अब उनको कोई चिंता नहीं अब हम नहीं देते भगवान राम को मानसिक दशाओं का सब विचार करके व्यवहार कैसे करते हैं वो देखने की बात है विश्वामित्र जी वहां थोड़े गंभीर रहते हैं आशीर्वाद नहीं देते लेकिन कोई अहित नहीं चाहते वो तो एक व्यवहार एक प्रकार का है किससे किस समय किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो दिखाते हैं यहाँ पर उन्होंने राजा जनक जी को आशीर्वाद दिया आशीर्वाद देने के मैंने यहाँ राजा जनक को प्रसन्न करना है <स्थाँगा> उनको जो है ये प्रसन्नता के लिए आशीर्वाद दिया राजा जनक जी प्रसन्न हो गए मुद्दे मुन्ना था प्रसन्न माने मुनि ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद पाकर करके राजा जनक भी प्रसन्न हो गए और फिर कहते हैं प्रबंध शमसादर वंदे और उसके बाद उनके साथ में जो बहुत से मुनि लोग विप्रलोक भी, भी थे विश्वामित्र के राजा जनक ने उन सबको भी प्रणाम किया अलग अलग सबको व्यक्ति व्यक्ति को सबको प्रणाम किया वृद्ध के मान समूह बहुत से है लोग थे उनके सबके नाम नहीं गिनाते उनकी गिनती नहीं कहते बहुत से लोग उनके साथ में थे उन सबको उन्होंने प्रणाम किया और जाने भाग्य बड़ राघ अब देखो बता दिया राजा जनक ने देखा की कितना अपना बड़ा भाग्य है ऐसे मुनि महान श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे यहाँ आए अपने राज्य में अपने नगर में तो उसके लिए आनंदित हो गए अब इस बात से उनको आश्वासन है की विश्वामित्र जैसे मुनि ऐसे विपुल हाँ माने अब ये सारा कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न होगा और इसका परिणाम मंगल में परिणाम होगा ये इस बात की सूचना है इससे आप तुलना करके देखे प्रत्यक्ष <क्षिण> तो ने यज्ञ की और बहुत लोगों को बुलाया और बहुत लोग देवता लोग आए भी लेकिन उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता नहीं उसी समय समझ लेना चाहिए कि यज्ञ जो हो रही है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा लेकिन उनको समझ में नहीं आया लोग और फिर बाद में यज्ञ विध्वंस भी तो इससे ये व्यवस्था आज पता चलती है सूचना मिलती की भविष्य में किस प्रकार का क्या होने वाला है ये अपनी संस्कृति इस प्रकार की है कि मनोवैज्ञानिक स्थिति तो को समझे थोड़ा सा स्थिति तो को समझे तो भविष्य की सूचना कैसे मिलती है वो भी मालूम होगा तो ये कहते हैं भाग्य बड़ा बड़े राहन महाराज जी ने देखा कि हमारे बड़ा भाग्य है कि सब का अनुमल्याण पूर्वक सब होगा तो राजा आनंदित हो गए प्रसन्न हो गए राजा की आशीर्वाद प्राप्त करके सबका कुशल तो प्रश्न कही बारह बारह अब उसके बाद विश्वामित्र ने बार बार महाराज से कुशल प्रश्न किया मैंने <खेँगे> अब उसके बाद में ये भी नियम है कि जो बड़े लोग हैं छोटे से कुशल प्रश्न पूछते हैं ये नियम नहीं है कि छोटे बड़ों से कुशल प्रश्न पूछते ऐसा नियम नहीं है लेकिन इस नियम को न जानने के कारण से कभी कभी छोटे लोग भी बड़े लोगों से कुशल प्रश्न पूछे जाते हैं वो विपरीत बात अब ये छोटी छोटी सी बातें है लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं देते जहाँ जो मर्जी आ गई उस प्रकार से तो वह अपने करता रहता है इसलिए यहाँ विश्वामित्र जी है राजा जनक से कुशल प्रश्न पूछते हैं और महाराज जनक जो है उनका सत्ता उत्तर देते हैं हाँ ऐसा कुशल है ऐसा कुशल है वो तो कहेंगे आपके राज्य में सर्वत्र शांति है यहाँ शांति है सर्वत्र धर्म का पालन सब लोग पूजा करते हैं सब करते हैं आप स्वस्थ है की हाँ हम स्वस्थ है आप भगवान भगवत भगवान भग्वा, की कृपा उसकी तरफ सत्संग पूजन सब रहता है चलता रहता है कोई कहीं और देश में कहीं उपद्रव तो नहीं है कहीं कोई अशांति नहीं है की हाँ कोई नहीं है इस प्रकार से वो कुशल प्रश्न पूछते गए और राजा जनक जी उनका स्वीकृति दे करके हाँ कहते गए कि हाँ सब तो इस प्रकार से भी ठीक है इस प्रकार से ठीक है तो कुशल प्रश्न कही बारह ही बारह बारह ही बारह के माने तब चरण देख कहराऊ कही न सकू निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौर जो भाता जहाँ बैठे हुए थे विश्वामित्र बैठे थे वहीं उसी के सामने राजा जनक और उनके सब आए साथ में आए जितने सब लोग थे वो तो उन्हीं के सामने बैठे सामने बैठे इस प्रकार की बात होने लगी अब कहते हैं इस समय विश्वामित्र जी बैठे थे और मुनि लोग बैठे हुए थे लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे जब ये सब लोग बैठ गए अब उसके बाद राम और लक्ष्मण जी आते है तो कहते थे अब सरे आए दूर भाई गए रहे देखन फुलवाई ये दोनों भाई उस समय गए हुए थे जब ये राजा जनक आये वो समय वहां पर थे भगवान तो राम लक्ष्मण जब आकर के वहां ठहरे बगीचे में तो फिर अब ये काम हुआ कि आसपास क्या सुविधाएं कहाँ क्या है उनका पता लगाया गया पानी कहाँ से मिलेगा बैठने बैठने के लिए व्यवस्था कहाँ होगी ये सब वहां पर बैठ करके सोच रहे थे भगवान राम और लक्ष्मण का काम हुआ कि सब आस पास देखे व्यवस्था कहाँ क्या है किधर से रास्ता है कहाँ से नगर में जाना होता है यहाँ से राजभवन कितनी दूर है ये सब बातें पता लगाने के लिए उस समय ये सब राम और लक्ष्मण जी है वो पता लगाने लगे ये भी उन्होंने देखा कि अब दूसरे दिन सवेरे उठ करके विश्वामित्री पूजन करेंगे तो की आवश्यकता पड़ेगी तो ये भी पता लगा के आस निकट में फूल कहाँ मिलेंगे को पता लगाने के लिए गए ये केवल इसलिए गए थे गए रहे फलवाई फलवाई मैंने कहा दूसरे आने की व्यवस्था भी बड़ी नाटकीय ढंग से बड़ी ठीक समय पर जब महाराज जनक आ गए और वो बैठ गए कुशल प्रश्न वगैरह हो रही थी बातचीत विश्वामित्र की जनक जी की हो रही थी उस तो समय भगवान राम आते है तो आये लक्ष्मण जी आये तो उनको जैसे ही आए तो शाम दो श्याम गौरम से तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो गया कि ऐसे भगवान राम है तो उठे सकल जब रघुपति आए जब भगवान राम आए तो वो सब करके खड़े हो गए और विश्वामित्र निकट बैठ आए और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को अपने पास बैठा दिया अब व्यवस्था में ध्यान देने की बात है। ऐसा क्यों हुआ तो राम और लक्ष्मण जी उस समय क्यों आए? तो बात यह कि उस समय पहले से अगर वो वहां पर होते तो जैसे राजा जनक का आना विश्वामित्र जी को प्रणाम करना और फिर इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था में बाधा पड़ती इसलिए यह सब कार्य सुचारू रूप से हो गया तब भगवान राम और लक्ष्मण जी आए। नहीं तो राम लक्ष्मण जी को जनक जी पहले ही देख लेते और तो विश्वामित्र जी को सत्ता प्रणाम करना भी भूल जाते कोई तो और इस प्रकार की स्थिति आ जाती तो इसलिए जो वो हो, जब ये सब कार्य संपन्न हो गया तब राम लक्ष्मण जी आए और जैसे ही आए तब इनका इतना तेज है इतना इनका महिमा इनकी इतनी अधिक है कि सब जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे राजा जनक जी के साथ में आए हुए राजा जनक समेत सब उठ करके उनको देख करके खड़े हो गए वहाँ बिना पर्चे के ही इतना अधिक तेज इतना उनका प्रकाश कि उनके महिमा को स्वयं ही उनका प्रभाव पड़ा इतना कि सहज ही आदर भाव से भगवान राम के सामने शब्द करके खड़ा इसीलिए पहले वर्णन कर दिया कि कैसे भगवान कि श्याम गौर मृद वयस किशोरा दोनों एक भगवान श्याम वर्ण के गौरवर्ण के लक्ष्मण जी और दोनों का मृद स्वभाव और किशोर वय रोचन सुखद विश्वचित और उनके नेत्र जो है बड़े ही और विश्व के चित्त को चुराने चौरा वाले माने सारे विश्व को के लिए आकर्षण के किया अब एक बात यहाँ पर और देखेंगे कि जैसे यहाँ पर कहा कि विश्व चित्त चौरा ये बात आगे भी आती है अभी इसी प्रसंग में यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान राम तो परभ्रम परमात्मा हैं और परमात्मा सबके प्रेम और आकर्षण का केंद्र बिंदु है सबका जानते हैं न जानते जो जानते हैं वो जान करके परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं उससे प्रेम रखते हैं और जो नहीं जानते हैं वो अनजाने में भी परमात्मा से प्रेम रखते हैं लेकिन वो जानते नहीं <coughs> अन्यत्र उनका ध्यान है, भ्रम है लेकिन है सबको उसी तरफ ये बात जो है वो <coughs> उसमें बृदारण्य में जहाँ मैत्री और याग्ञवर्ग संवाद है उसमें याग्ञवर्ग बताते हैं कि देखो सबसे अधिक प्रिय आत्मा है आत्मा से अधिक प्रिय प्रश्न अन्यान में और और लोग जो कुछ प्रिय हैं, अन्य वस्तुएं प्रिय हैं व्यक्ति प्रिय हैं पशु प्रिय हैं, वे सब प्रिय अंतः अपने लिए प्रिय हैं। उनके, उनकी अन्य वस्तुओं की प्रियता का तो हेतु है और वो ये हेतु है कि उनसे अपने आप में सुख है लाभ है इस कारण से उनसे प्रियता है लेकिन अपने आप से प्रियता जो है वो सहज प्रियता है उसका कोई कारण नहीं केवल अपने स्वरूप आत्मा स्वरूप आनंद स्वरूप है इसलिए वो सबके लिए प्रिय है इसलिए आत्मा ही परमात्मा है इसलिए ये कहते हैं कि वो विश्व चित्र चौरा सारे विश्व के चित्र को चुराने वाले सबके चित्र को आकृष्ट करने वाले भगवान राम है उनको जब भगवान राम को साक्षात के सामने देखा तो ये उठे सकल सब रघुपति आए ऐसे भगवान राम को देख करके साग के सपोर्ट करते विश्वामित्र निकट बैठाए विश्वामित्र जी बैठे रहे और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और बुला करके अपने पास बैठा जनक जी और सारी सभा जितनी आई थी वो तो उनके सामने बैठी हुई थी और भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास बैठे भय सब सुखी देख दूभता दोनों भाइयों को देख करके सब सुखी हो गए उनका सुंदर स्वरूप देख करके उनका तेजस्वी स्वरूप देख करके सब प्रसन्न हैं जितने राजा जनक सहित जितने वह आए हैं देख करके आनंदित हो गए बार विलोचन पुलकित गाता इतना ज्यादा आनंद हुआ देख करके सुख हुआ कि नेत्रों में प्रेमाश्र आ गए और पुलकित गाता शरीर पुलकित हो गया ऐसा एक बात और ध्यान रखने की है देखो भगवान राम को देखने वाले तो बहुत भगवान ने अवतार ही लिया हमारे लोग लो अयोध्या में सब लोगों ने देखा अयोध्या से फिर भगवान राम चले आ रहे हैं, जहाँ आश्रम था विश्वामित्री जी का वहाँ आए रास्ते में देखा लोगों ने इन निशाशनों ने भी देखा सबाहू हमारी, सब ताड़का क्या इन्होंने नहीं देखा उनकी तमाम इतनी सेना थी क्या उन्होंने नहीं देखा उन्होंने भी सबने देखा और, और रास्ते में जब आए गंगा जी बाढ़ की तो वह गंगा तट पर बहुत लोग मिले उन्होंने भी देखा जनकपुरी में पहुंचे तो रास्ते में जो लोगों ने देखा जनकपुरी में भी जब पहुंचे तो वहां पर देखा उसका वर्णन नहीं लेकिन इतने सब लोग देखते हैं लेकिन भगवान भगवान हैं और उनकी क्या महिमा है ये सबको दिखाई नहीं देती सबको एक समान दिखाई नहीं देती ऐसे नहीं कि जहां वो निकल जाए तो सब पहचान ही देखें हाँ ये तो भगवान है भगवान आ गए हैं उन्होंने उतार लिया तत्काल तो पहचान लें ऐसे नहीं उतार केवल वही लोग उनको पहचान पाते हैं जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं जिनकी अंतस्त चेतना जागृत हुई है वही उनको पहचान पाते हैं बाकी देहाभिमानी आश्री स्वभाव के बैरमुखी व्रति के निम्नकोट के जो प्राणी है उनको नहीं पहचान पाते भले ही उनका सुंदर रूप सुंदर दिखाई दे और देख करके एक बार उनका ध्यान उधर जाए तो भी कहेंगे हाँ कोई होंगे बहुत सुंदर होंगे बस ऐसे करके छोड़ दिया उनको लेकिन भगवान है वो जो जैसे राजा जनक ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उनके लिए ये बात छिपी नहीं रहती कि भगवान राम विश्वामित्र जी तो पहचान ही गए थे तो जब अवतार लिया तभी पहले ही समझ गए तो भगवान ने यह उतार लिया है तो उनको भगवान को ही समझ करके योध्यास उनको लाए थे तो ऐसे देखते है की ये सब जो उनको पहचानने वाले हैं जैसे अहिल्या ने पहचान लिया अहिल्या ने क्या पहचान लिया जब भगवान राम ने उसके चरण स्पर्श किए वो पत्थर से स्त्री हो गई उसकी चेतना आ गई तब तो उसको उसके ऊपर प्रभाव पड़ा ही, तो उसने पहचान ही लिया उसके पहचानने का तो एक विशेष कारण था इसलिए उसने पहचान लिया कि जो गौतम ने शादीया दिया था वो आज पूरा हो गया उन्होंने कहा था कि ऐसे भगवान का अवतार होगा स्पर्श करेंगे तो पत्थर से फिर उस प्रकार होगा तो उसका पहचान लेना तो अपने उसके अनुभव में था उसके अपने अनुभव से आ गया था इसलिए पहचान नहीं लेकिन अन्यन्द्र से उसको भगवान राम को पहचान नहीं पाते यहाँ उनको पहचान लेते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है अब जनक जी ने उनको भगवान राम को तो ऐसे पहचान लिया कि देखा कि ये ऐसा लगता है कि साधारण व्यक्ति नहीं है ये कोई विशेष विभूति है ऐसे करके उनके भाव में आया मूर्त मधुर मनोहर दे उनका सुंदर स्वरूप देखा मूर्ति मधुर भी मनोहर भी देखो दो दो, दो विशेषज्ञ देकर के विशेषता दिखाई ऐसे उनका सुंदर स्वरूप है और भयो विदेह विदेह विशेष की राजा तो थे लेकिन अब विशेष विधेय के माने जिनको देह की शुद्ध दे किनको नहीं जिनको आत्मभाव स्थित है परमात्मा भाव में स्थित है तो वो अपने जीवन मुक्त हैं और विदेह तो राजा जनक कैसे थे आगे देखते हैं कि ब्रह्म परमस ब्रह्म सुख ही मन आगे आएगा तो देखते हैं कि वो ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले जनक जी शरीर को उनका ध्यान भी नहीं रहता था उनको तो वैसे वो विदे थे लेकिन जब भगवान राम को देखा तो ब्रह्मज्ञान भी भूल गए और देव भी भूल गए बने एक कदम और आगे बढ़ गए सीढ़ी पर भगवान राम को देख करके विशेष रूप से विदे हो गए प्रेम मगन मनुजान नी प्रेमगन मनुजान जब राजा ने देखा की इनको देख करके हमारा मन इनके प्रति प्रेम से भर करके उसमें प्रेम के अधीन हो गया है इनके तो अब उस अवसर पर कैसे व्यवहार करना चाहिए अब प्रेम के कारण से भगवान के तरफ देखते ही रह जाए और आगे कुछ बोले नहीं व्यवहार कुछ न हो तो ये ठीक नहीं इसलिए राजा जनक ने फिर विवेक भी किया उसी साथ में विवेक जो है वो प्रेम आदि जो है भाव ये इमोशंस हैं संवेग मानसिक है तो ये संवेद उत्पन्न होता है तो फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है संवेदों के कारण से बुद्धि आच्छादित हो जाती है और वो काम नहीं करती बुद्धि को सक्रिय बनाने के लिए इन संवेदों के ऊपर अंकुश रखना पड़ता है जैसे क्रोध है तो एक एक बहुत भीषण संवेद है जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो एक ऐसा उद्वेग उत्पन्न होता है तो उसके कारण से फिर बुद्धि काम नहीं करती जैसे बादल सूर्य को ढकले इस प्रकार के संवेद उत्पन्न होकर के मन संवेद का उत्पन्न होने का स्थल मन और संवेद उत्पन्न होकर बुद्धि को आच्छादित करते हैं बुद्धि को काम नहीं करने नहीं। इसलिए साधन साधक लोग हैं संवेद को संवरण करते हैं उसके ऊपर अंकुश रखते हैं जिससे कि बुद्धि सावधान रहे सक्रिय रहे विवेक बना रहे अब ये भगवान राम को देख करके उनके मन में इतना प्रेम का उद्रेक हुआ संवेग उत्पन्न हुआ कि बुद्धि जो है वो शिथिल होने लगी तो फिर राजा जनक ने धैर्य धारण किया धैर्य धारण के माने जो संवेद था उसको, उसको नियंत्रित किया और अपने बुद्धि को सचेत करके फिर उन्होंने सोचा कि समय क्या करना चाहिए आ, कैसे व्यवहार करना चाहिए ये फिर विचार मन में लाए तो फिर बोले मुनिपद नाये सिर्फ गदगद गिरा गुनि के चरणों पर राजा जनक ने प्रणाम करके हाथ जोड़ा उनके चरणों की तरफ प्रणाम किया और उसके बाद बोलते हैं विश्वामित्र जी से बोले इस बात की सूचना है अब ये जिससे बोलते हैं उसको प्रणाम करके बोलते हैं ये विधान इस प्रकार से तो बोले पति नाय सिर गदगदिरा गंभीर मैंने प्रेम तो भरी हुआ था उनके हृदय में बाणी में बाणी भी उनकी भारी सी उस प्रकार से हो रही थी तो उसी में होकर रुधे हुए गले, हुए, गले हुए को साफ करते हुए राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से इस प्रकार पूछा तो भगवान राम का और अब जनक जी का ये मिलन भी अपने स्थान पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है राजा जनक जो वो हो राजा तो है ही है लेकिन उसके साथ ब्रह्मज्ञानी भी है और ऐसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष को पर्रह परमात्मा अवतार ले और उनका दर्शन हो तो उसे किस प्रकार से वो हो? पहचान लेगा उनसे और कैसे उसे अधिक प्रभावित होगा ये शास्त्र बताते हैं कहनाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक किन्द्रप कुल पालक पालकुल ब्रह्मज निगम नीति कही गावा, गावा। उभय वेश धर की सहज विराग रूप मनु मोरा सहज विराग रूप मनु मोरा अगित होत जिम चंद चकोरा अगित होत जिम चंद चकोरा ताते प्रभु पूछ सती भावे कर दुराऊ ना जन कर नहीं बिलोकत अति अनुरागा बिलोकत मन तागा का मुन <laughs> बिहस कहेपनिका मुनि बिहस कहो नृपनी का वचन तुम्हारन हो ही अलीका <laughs> तुम्हारन हो ही का ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी लगी बानी मन मुसकाय राम बानी मन मुसकाय राम सुनी बानी। रघु कुल जाए शरथ के जाएरथ के जाए मम हित लागिन पठाए नरेस पठाए राम लखन दो रूप सील बलधाम लखन दो रूप सील बलधाम मख राख्य हो सब साख जगो जीते असुर संग्राम मखराखे सब साख जगो जीते राम राम पवन अब उन्होंने राजा जनक ने भगवान राम का परिचय जानना चाहा स्पष्ट रूप से मालूम होगी कौन है तो वो पूछते कहो नाथ तो सुंदर दो बालक आपके साथ ये दो सुंदर बालक हैं ये कौन है मुनि कुल तिलक की कुल पालक है। ये मुन कुल तिलक है मुनियों में से एक महान श्रेष्ठ मुनि है अथवा नृत्य पालक माने राजघाने पैदा हुए कोई छत्री है मान इन्हीं में से कोई जो है ये हो सकते हैं अब पहली बात ये मुन कुल पालक के मान मुनि के साथ में है तो वैसा विचार ऐसा लगा कि मानो मुनियों की मुनियों के बीच में हो ये एक कोई मुनि हो इस प्रकार की संभावना दिखाई दी दूसरी जिक्री ये दिखाई दिया कि शरीर इतना पुष्ट है और इतने सशक्त हैं और इतने तेजस्वी हैं कि जैसे मुनि लोग जैसी के होते हैं वैसे करके ये नहीं है इनमें शरीर में इनके छत्री भाव कठोरता भी कुछ दिखाई देती है दृढ़ता भी दिखाई देती है और तो ऐसा लगता है कि छत्री भी हो सकते हैं किसी राजवंश में पैदा हुए होंगे और उसमें ये श्रेष्ठ राजाओं में से किसी वस्तु होकर के ऐसे महिला में होंगे ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कैसा भी हो सकता है उनमें लेकिन ये कहते हैं कि चाहे ये मुनियों के बालक हों और चाहे किसी राजा के बालक हों तो भी इनमें जैसे इनका तेज और महिमा दिखाई देती है वैसी उन लोगों में भी कहीं देखी नहीं जाती इनमें उससे भी ज्यादा विशेषता दिखाई देती है तो अलौकिकता इनमें जो दिखाई देती है वो भी राजा जनक को भास गई इसलिए कहते हैं ब्रह्म जो निगम ने कहीं गावा जो वेद जिसका की बार बार नीति नीति कह करके जिस ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि सर्व ये जगत जो है समिथ्या है नाम रूप मात्र है ये सत नहीं है ये सत नहीं है ऐसे करके सूक्ष्म समस्त जगत का निषेध करके जो अंतिम तत्व ब्रह्म है उसका प्रतिपादन वेद करते हैं कहीं वो ब्रह्म तो नहीं है कि वह देश भरी कोई आया उसी ब्रह्म ने ही दो रूप धारण कर लिए हो और इन दोनों श्याम वर्ण गौर वर्ण दो किशोरों के रूप में वो ये समय औती हुआ हो ऐसी दिव्यता अलौकिकता इनके शरीर की कांति से प्रकाश से सुंदरता से इनके सुधाव से ऐसा ही भाषित होता है फिर कहते हैं राजा जनक कि यही बात ज्यादा संभावना दिखाई देती जो अंतिम बात कही कही क्योंकि सहेज विराग रूप मनमोरा राजा जनक कहते मेरा मन तो सहेज ही विरक्त है नहीं? लेकिन वो भी थकित होते जिम्मे चंद्र लेकिन देख करके वो मन भी विरक्त मन भी इनको देख करके अनुरक्त हो गया इसके माने ये संसारी वस्तु तो नहीं राजा जनक को वैराग्य है लेकिन किससे सारे संसार का जितना भी आकर्षण है वो सब दिखाई देता उनके को को है उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं सबसे वैराग्य फिर अब कहते हैं कि इनको देख करके भगवान राम संसार की कोई वस्तु तो नहीं है अतीत है संसार से कोई और महान परमात्मा की विभूति है ऐसे समझ करके तभी हमारा मन इनकी तरफ आकर्ष्ट हुआ और ऐसा हो गया जैसे कि चंद्रमा को देख करके चकोर उसी तरफ देखता रह जाए उसी प्रकार का मन हमारा इनकी तरफ लग गया अब इनकी तरफ से हटाई होता नहीं तो थकित तो हो तुझे में चंद चकोरा ताते प्रभु पूछो सत्य भाव इसलिए कहते बिल्कुल सही चार मेरा गैसी जसान कह रहे हम अपने सत्य भाव से बात आपसे बोले इसीलिए हम आपसे पूछते आप बताइये कहू में कह ना तुझे करो दुराहू बताइए आप छिपावे नहीं बतावे कि ये कौन है ये ठीक ठीक हमको बताइए आगे कहते हैं राजा जनक इन्हें बिलोक अति अनुराग इनको तो देख करके बड़ा ही प्रेम हृदय में उमड़ा पड़ता है बड़ा ही प्रेम में उमड़ा पड़ता है कहते हैं कैसे ब्रह्म से ब्रह्म सुख मन प्यागा हमारा मन अभी तक ब्रह्म के सुख को प्राप्त करके उसी आनंद में मन निभा करता था लेकिन अब उसको भी भूल गया इनको देख करके तो कहते बरबस ब्रह्म सुभी मन त्यागा कहा उन्हें विहस कहे उनका अब इसका यहां तक तो राजा जनक ने पूछा तो इतना राजा जनक का पूछना भी इतना विस्तार इसलिए हो गया कि उनके प्रभाव से इतने उनका मन प्रभावित हो गया कि राजा जनक को इतना लंबी छवि बात दे जितने उनके अनुमान थे वो सब उन्होंने अपने बताने पड़े कि ऐसे करके ऐसा है अपने मन की दशा उनको बताने पड़े कि प्रकार की मानसिक दशा वाली हो रही विदे हो रहे हैं मन भी भगवान राम में रस प्रकाश हो गया ब्रह्म सुख को भूल गए हैं वैराग भी समय बुला गया है ऐसे करके भगवान चरंगजी ने उनसे बोला तो अब उन्हीं कहते हैं कहां मुनि भी हंस कही नहीं का, तब तो विश्वामित्र जी ने हंस करके कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर ऐसा ही ऐसे ही मैंने उनका समर्थन कर दिया जो जो उनके अनुमान थे उनको ठीक बताया एक बात तो ये भी लौकिक दृष्टि से महाराज दशरथ के पुत्र हैं आगे बता देते हैं और दूसरी तरफ ये भी है कि पर परमात्मा हैं उन्हीं का अवतार भी हैं ये भी बात है वही ब्रह्म जो वेदों ने जिस ब्रह्म का निरूपण किया है वही ब्रह्म हिंदू बालकों के रूप में यहाँ उपस्थित है तुम्हारे साथ कामों ने बेहस कहे उद्रकनी का वचन तुम्हारा न हो ही अली का तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते अलीक मन मिथ्या तुम्हारी बात झूठी नहीं हो सकती अनुमान तुम्हारा ठीक अनुमान के लिए अब माँ ये तो राजा जनक और परिचित कर था नहीं अनुमान ही लगा रहे थे कौन क्या हो सकते हैं ये अनुमान के संबंध में भी एक सिद्धांति है कि जिन लोगों की बुद्धि जितनी ही मलिन है उनका अनुमान उतना ही गलत होता है संसार की वस्तु में भी व्यवहार में भी जहां बार बार व्यक्ति कैसे हम समझे थे ऐसा हम समझे तो ऐसा वैसा है नहीं हम समझे थे ऐसा वैसा है नहीं इसके माने अनुमान गलत हो रहे हैं बार बार और बार बार व्यक्ति के अनुमान गलत होते रहे तो से सावधान होना चाहिए इसके माने बुद्धि कुंठित है जड़ है उसमें मन जो है वो शुद्ध बुद्धि नहीं अनुमान सही लगे तो इसके माने शुद्ध बुद्धि है इसलिए कहते हैं कि अभी तुम, तुमने जो अनुमान लगाया तुम्हारे जैसा करने वाला विचार करने वाला व्यक्ति अनुमान लगाने वाला गलत नहीं हो सकता तुमने ठीक ही विचार किया ही है ऐसा है बचन तुम्हारा न हो ही अडी का ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी के तुम्हारी बात क्या संसार में जितने भी प्राणी है सबको ये प्रिय है किसी को स्पष्ट रूप से प्रिय है ज्ञान से समझदारी के साथ में प्रिय है किसी किसी को ना समझदारी के साथ प्रिय है यदि पहले बता चुके जैसे पर परमात्मा मानो आनंद पिंड है जो आनंद का निधान है उसी को परमात्मा कहते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं तो भला दुनिया में ऐसा कौन है जो आनंद को नहीं चाहता इस दृष्टि तो सभी परमात्मा को चाहते हैं सब चाहते हैं इसलिए मैं सब परमात्मा को चाहते हैं लेकिन ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को ही जानता है कि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और परमात्मा को ही चाहता है लेकिन संसारी व्यक्ति जो भ्रम में पड़े हुए हैं आनंद वो भी चाहते हैं परमात्मा को भी चाहते हैं लेकिन वो परमात्मा के स्थान पर संसार की वस्तुओं को सुखदायक समझ करके उनको चाहने लगते हैं बस कितनी गड़बड़ी होगी वे संसार की वस्तुओं में ही सुख झूढ़ते हैं जहां सुख है नहीं ये उनकी में है एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कुत्ता जो है जैसे तो उसको तो ज्यादा अकल होती नहीं है एक बार एक कुत्ता जो है वो रोटी का टुकड़ा पा गया तो वो लेकर के भागा जब भागा तो सरोवर के किनारे एक गड्ढे के किनारे से जहां जहां निकला तो उसने देखा कि एक और कुत्ता है तो भी रोटी का टुकड़ा लिया है तो तब उसको देख करके भूकने लगा वो दूसरा कुत्ता कौन था पानी की परछाएं उसमें दिखाई दिया कि ये भी एक कुत्ता है और ये भी रोटी का टुकड़ा लिया तो घुर्राने लगा तो उसने सोचा कि इसकी भी रोटी टुकड़ा छीन ले और उसके छीनने के चक्कर में वो जो है वो भी रोटी गई और उसकी भी गई तो रोटी तो कुत्ता चाहता है मुंह में दावे है तो देखता नहीं वो देखता है कि पानी में दूसरा कुत्ता लिया उसे गुर्रा रहा ऐसी मूर्ता इस प्रकार की होती है व्यक्तियों को प्राणियों को भी भ्रांति ऐसी है तो संसार में जहाँ सुख नहीं है उस प्रकार चाहते हैं वहां उसे पूछते हैं संग्रह करते हैं भागते दौड़ते हैं और वास्तविक जो आनंद परमात्मा का जहां जैसा अपने हृदय में है वहां उसे नहीं पूछते तो ऐसी कहती यही ये प्रिय सब है जहां लगी प्राणी और मन मुस्क राम उसमें वानी और भगवान राम जो है चुपचाप सुन रहे हैं विश्वामित्री जी ने उत्तर कैसा दिया देखो विश्वामित्र जी ने ये, ये नहीं कहा कि अपनी तरफ से समर्थन करते ये पर ब्रह्म परमात्मा ही है उन्हीं ने अवतार लिया है ऐसे नहीं वो तो अनुमान लगाया उन्होंने जनक ने उस अनुमान को सत्य बोल दिया बस कि तुम्हारा अनुमान सत्य है लेकिन उसके बाद में लौकिक संबंध भी उनको बताने लगे कि मणि दशरथ के जाए कि ये जो है ये जो की महाराज दशरथ के पुत्र हैं रघुकुल मणि महाराज दशरथ मम हित नरेश पठाए और फिर उन्होंने हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए उन्होंने सहायता के लिए इनको दोनों को भीत दिया हमारे साथ तो बता दिया की हमारा अयोध्या गए थे वहाँ से उन्होंने उसे कहा कि मैं शासन लोग इस प्रकार के हमको बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं तो फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को दोनों के नाम राम और लक्ष्मण तो है एक ये राम है दूसरे लक्ष्मण है ये दोनों महाराज दशक के पुत्र है और हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए शासनों के बद के लिए उन्होंने हमको हमारे साथ भेज दिया तो हमारे साथ आए हैं रूपशील बलधाम और ये दोनों ही भाई जो है वो रूपवान तो हैं तुम देख रहे हो नहीं शील में है, है ये रूप तो इन्होंने देख लिया था राजा जनक ने तो वो तो तुम्हारी बात ठीक है ये बहुत सुंदर है तुम्हारे सामने ही है शील निधान भी है शील निधान न है किस समय किस प्रकार से विनम्रता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए कैसे कुशलता पूर्वक किस समय कैसा व्यवहार होना चाहिए इसमें बहुत कुशल है इसलिए शील है शील वो गुण है जिसमें की जितने भी व्यवहार के गुण है वो सब उसके अंदर आ गए छोटो से कैसा व्यवहार करें बड़े से कैसा व्यवहार करें आगे चलकर के आप देखेंगे कि कल एक प्रसंग आएगा जिसमें शीर का उदाहरण ही आएगा कि शीर किसे कहते हैं, यहाँ बता दिया ये भगवान राम जो है ये शीर निधान शीर निधान व्यक्ति कैसा होता है तो एक उदाहरण से बताओ तो उदाहरण कल दिखाएंगे देखो कैसे शीर कैसा होता भगवान राम का और फिर बलधाम जो है ये बड़ी शक्तिशाली है वो हम इसकी कहते विश्वामित्र हम कह सकते हैं कि मकर तो सब सात इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की और समस्त साक्षी सब लोग जानते हैं और जितने असुर संग्राम और तमाम असुरों ने आक्रमण कर दिया था वो सब आक्रमण दोनों भाइयों ने सब सेना उनकी मार्ग्वंस कर दी उनकी सेना पर सुबाल इत्यादि थे उन सबको मार्ग ध्वंस कर दिया इसके माने ये बहुत शक्तिशाली भी ये इस प्रकार